श्री श्री चैतन्य चेतावली ठाकुर नरोत्तम दाल जी लोकनाथ प्रिय लोकातीतं च प्रेमदम श्री नरोत्तम नाख्यम तम विरक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी के परम प्रिय शिष्य महाधैर्यवान और लोकातीत कर्म करने वाले उन नरोत्तम दास जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जो राजपाट को छोड़कर निरक्त बनकर लोगों को प्रेम दान देते रहे पदमा नदी के किनारे पर खेतड़ी नाम की एक छोटी सी राजधानी है उसी राज्य में स्वामी श्री कृष्णानंद दत्त मजूमदार के यहाँ नारायणी देवी के गर्भ से ठाकुर नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ ये बाल्यकाल से ही विरक्त थे घर में अतुल ऐश्वर्य था सभी प्रकार के संसारी सुख थे किंतु इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ये वैष्णव के द्वारा श्री गौरांग की लीलाओं का श्रवण किया करते थे श्री रूप तथा सनातन और श्री रघुनाथ दास जी के त्याग और वैराग्य की कथाएँ सुन सुनकर इनका मन राज्य परिवार तथा धन संपत्ति से एकदम फिर गया ये दिन रात गौरांग की मनोहर मूर्ति की ध्यान करते रहे सोते जागते उठते बैठते हुए इन्हें चैतन्य लीलाएँ ही स्मरण होने लगी। घर में इनका चित्त एकदम नहीं लगता था इसलिए ये घर को छोड़कर कहीं भाग जाने की बात सोच रहे थे गौरांग महाप्रभु तथा उनके बहुत से प्रिय पार्षद इस संसार को त्याग कर वैकुंठवासी बन चुके थे बालक नरोत्तम दास कुछ निश्चित न कर सके कि किसके पास जाऊं। पंडित गोस्वामी स्वरूप दामोदर नित्यानंद जी अद्वैताचार्य तथा सनातन आदि बहुत से प्रभु पार्षद इस संसार को छोड़ कर चले गए अब किसकी शरण में जाने से गौर प्रेम की उपलब्धि हो सकेगी इसी चिंता में ये सदा निमग्न रहते एक दिन स्वप्न में इन्हें श्री गौरांग ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाकर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य बन जाओ बस फिर क्या था ये एक दिन घर से छिपकर वृंदावन के लिए भाग गए और वहां श्री जीव गोस्वामी के शरणापन्न हुए इन्होंने अपने स्वप्न का वृतांत जीव गोस्वामी को सुनाया इसे सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई और कुछ खेद भी प्रसन्नता तो इनके राजपाठ धन धान्य तथा कुटुम्ब परिवार के परित्याग और वैराग्य के कारण हुई खेद इस बात का हुआ कि लोकनाथ गोस्वामी किसी को शिष्य बनाते ही नहीं शिष्य न बनाने का उनका कठोर नियम है श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों ही महाप्रभु के संन्यास लेने से पूर्व ही उनकी आज्ञा से वृंदावन में आकर चीर घाट पर एक कुंज कुटीर बनाकर साधन भजन करते थे लोकनाथ गोस्वामी का वैराग्य बड़ा ही अलौकिक था वे कभी किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करते प्रायः वे सदा मौन से ही बने रहते शांत एकांत स्थान में वे चुपचाप भजन करते रहते स्वतः ही कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया उसे पा लिया नहीं तो भूखे ही पड़े रहते शिष्य न बनाने का इन्होंने कठोर नियम कर रखा था इसलिए आज तक इन्होंने किसी को भी मंत्र दीक्षा नहीं दी थी श्रीदेव गोस्वामी इन्हें लोकनाथ गोस्वामी के आश्रम में ले गए और वहां जाकर इनका उनसे परिचय कराया राजा कृष्णानंद दत्त के सुकुमार राजकुमार नरोत्तम दास के ऐसे वैराग्य को देखकर कर गोस्वामी लोकनाथ जी अत्यंत ही संतुष्ट हुए जब इन्होंने अपनी दीक्षा की बात कही तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें तो गौर ने आज्ञा नहीं दी हमारा तो शिष्य न करने का नियम है तुम किसी और गुरु की शरण में जाओ इस उत्तर से राजकुमार नरोत्तम दास जी हताश या निराश नहीं हुए उन्होंने मन ही मन कहा मुझ में शिष्य बनने की सच्ची श्रद्धा होगी तो आपको ही दीक्षा देनी होगी यह सोचकर ये छिपकर वहीं रहने लगे श्री लोकनाथ गोस्वामी काल उठकर यमुना जी में स्नान करने जाते और दिन भर अपने कुंज कुटीर में बैठे बैठे नाम जप किया करते नरोत्तम दास छिपकर उनकी सेवा करने लगे वे जहाँ शौच जाते उस शौच को उठाकर दूर फेंक आते जिस ककरले पथरीले और कंटक काकिण रास्ते में थे वे यमुना स्नान करने जाते उस रास्ते को खूब साफ करते उसमें से काटेदार बृक्षों को काटकर दूसरी ओर फेंक देते वहां सुंदर बालिका बिछा देते कुंज को बांध देते उनके हाथ धोने को नरम सी मिट्टी लाकर रख देते दोपहर को उनके लिए भिक्षा लाकर चुपके से रख जाते सारांश यह कि जितनी वे कर सकते थे और जो भी उनके सुख का उपाय सूझता उसे ही सदा करते रहते इस प्रकार उन्हें गुप्त ऋषि से सेवा करते हुए बारह तेरह महीने बीत गए जब सब बातें गोस्वामी जी को विदित हो गई तो उनका हृदय भर आया अब वे अपनी प्रतिज्ञा को एकदम भूल गए उन्होंने राजकुमार नरोत्तम को हृदय से लगा लिया और उन्हें मंत्र दीक्षा देने के लिए उद्यत हो गए बात की बात में यह समाचार संपूर्ण वैष्णव समाज में फैल गया सभी आकर नरोत्तम दास जी के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तिथि श्रावण की पूर्णिमा निश्चित हुई उस दिन सैकड़ों विरक्त भक्त श्रीलोकनाथ गोस्वामी के आश्रम पर एकत्रित हो गए जीव गोस्वामी ने माला पहनाकर नरोत्तम दास जी को गुरु के चरणों में भेजा गुरु ने पहले उनसे कहा जीवन भर अविवाहित रहना होगा सांसारिक सुखों को एकदम तिलांजलि देनी होगी मांस मछली जीवन में कभी न खानी होगी नतमस्तक होकर नरोत्तम दास जी ने सभी बातें स्वीकार की तब गोस्वामी जी ने इन्हें विधिवत दीक्षा दी नरोत्तम ठाकुर का अब पुनर्जन्म हो गया उन्होंने श्रद्धा भक्ति के सही सभी उपस्थित वैष्णवों की चरण वंदना की गुरुदेव की पद धूलि मस्तक पर चढ़ाई और वे उन्हीं की आज्ञा से श्रीजीव गोस्वामी के समीप रहकर शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने लगे कालांतर में श्री जीव गोस्वामी ने इन्हें और श्यामानंद तथा श्रीनिवासाचार्य को भक्ति मार्ग का प्रचार करने के निमित्त गौड़ देश को भेजा श्री श्यामानंद जी ने तो अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रबल पांडित्य तथा अलौकिक प्रभाव के कारण संपूर्ण उड़ीसा देश को भक्ति रसामृत में प्लावित बना दिया श्री निवासाचार्य ने वैष्णव समाज में नवीन जागृति पैदा की और नरोत्तम ठाकुर ने शिथिल होते हुए वैष्णव धर्म को फिर से प्रभावान्वित बना दिया बड़े पंडित और भट्टाचार्य अपने ब्राह्मणपणे के अभिमान को छोड़कर कायस्थ कुलोदभूत श्री नरोत्तम ठाकुर के मंत्र शिष्य बन गए इनका प्रभाव सभी श्रेणी के लोगों पर पड़ता था इनके पिता भी इन्हें पूज्य दृष्टि से देखते थे उन्होंने इन्हीं के आदेशानुसार श्री गौरांग महाप्रभु का एक बड़ा भारी मंदिर बनवाया और इसमें श्री गौरांग और विष्णु प्रिया जी की युगल मूर्तियों की स्थापना की गई इसके उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी महोत्सव किया गया और बहुत दिनों तक निरंतर कीर्तन सत्संग होता रहा नरोत्तम ठाकुर का प्रभाव उन दिनों बहुत ही अधिक था बड़े बड़े राजे महाराजे इनके मंत्र शिष्य थे बड़े पंडित इन्हें निसंकोच भाव से साष्टांग प्रणाम करते ये बंगला भाषा के सुकवि भी थे इन्होंने गौर प्रेम में उन्मत्त होकर हजारों पदों की रचना की है इनकी पदावलियों का वैष्णव समाज में बड़ा आदर है इन्होंने परमायु प्राप्त की थी अंत समय में ये गंगा जी के किनारे गंभीरा नामक ग्राम में अपने एक शिष्य गंगा नारायण पंडित के यहाँ चले गए कार्तिक की कृष्णा पंचमी का दिन था प्रातः काल ठाकुर महाशय अपने प्रिय शिष्य गंगा नारायण पंडित तथा राम कृष्ण के साथ गंगा स्नान के निमित्त गए वे कमर तक जल में चले गए और अपने शिष्यों से कहा हमारे शरीर को तो थोड़ा भल मलो शिष्यों ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया देखते ही देखते ठाकुर महाशय का निर्जीव शरीर गंगा माता के श्रुति तल जल में गिरकर कर करने लगा नरोत्तम ठाकुर इस असार संसार को त्याग कर अपने सत्य और नित्य लोक को चले गए वैष्णवों के हाहाकार से गंगा का किनारा गूँजने लगा गंगा माता का हृदय भी अपने लाड़ली पुत्र के शोक से उमड़ते उमड़ने लगा और वह भी अपनी मर्यादा को छोड़कर बढ़ने लगी